तत्व चिंतामणि निराकार साकार तत्व मुक्ति दो प्रकार की होती है सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति जो इसी देह में अज्ञान से सर्वथा छूटकर नित्य सत्य आनंद बोध स्वरूप में स्थित हो जाते हैं जिनके सारे कर्म ज्ञानाग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं और जिनकी दृष्टि में एक अनंत और असीम परमात्म सत्ता के सिवा जगत की भिन्न सत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है ऐसे महापुरुष जो जीवन मुक्त कहलाते हैं इसी का नाम सद्यो मुक्ति है और जो ऊपर युक्त क्रम से लोकांतरों में होते हुए परमधाम तक पहुँचते हैं वे क्रम मुक्त कहलाते हैं इस मुक्ति के चार भेद हैं यथा सामिप्य सारूप्य सालोक्य और सायिध्य भगवान के समीप निवास करने का नाम सामिप्य है भगवान के समान स्वरूप प्राप्त होने का नाम सारूप्य है भगवान के समान लोक में निवास करने का नाम सालोक्य है और भगवान में मिल जाने का नाम सायुज्य है जो दास दासी व माधुर्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें सामिप्य मुक्ति जो मित्र भाव से भजते हैं उन्हें सारुप्य मुक्ति जो वात्सल्य भाव से भजते हैं उन्हें सालोक्य मुक्ति और जो वैर भाव से या ज्ञान मिश्रिता भक्ति से भगवान की उपासना करते हैं उन्हें सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है ऐसे महापुरुष इस समय भी जगत में हैं जीवन मुक्त वही होता है जो पहले जीव भाव को प्राप्त था पीछे से पुरुषार्थ के द्वारा मुक्त हो गया जैसे सुखदेव जी और राजा सनका जीवों में पहली श्रेणी में तो कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो जीव जीव भाव से मुक्त हो चुके हैं दूसरे ऐसे लोग इस समय मिल सकते हैं कि जो दैवी संपत्ति का आश्रय लिए हुए मुक्त के मार्ग में स्थित हैं और मुक्ति के बहुत समित पहुंच चुके हैं संभव है कि उनकी इसी जन्म में मुक्ति हो जाए या किसी को एक जन्म और भी धारण करना पड़े ऐसे पुरुष भी जीवन मुक्तों की भांति काम क्रोध और शोक हर्ष के अधीन प्राय नहीं होते प्रश्न प्राचीन काल में ऋषियों के और महात्माओं के हर्ष शोक हुए हैं ऐसे लेख ग्रंथों में मिलते हैं इसका क्या कारण है उत्तर जिनको राग द्वेष के कारण हर्ष शोक का विकार होता है वे तो जीवन मुक्त नहीं समझे जा सकते परंतु यदि कर्तव्यवश लोक मर्यादा के लिए किसी किसी अंश में महात्माओं में हर्ष शोक का व्यवहार दिखता है तो कोई हानि नहीं भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो सीता के हरण हो जाने पर और लक्ष्मण के शक्ति लगने पर बड़ा विलाप किया था वह भी ऐसे शब्दों में और ऐसे भाव से कि जिसे देख सुनकर बड़े बड़े लोगों का मोहसा होने लगा था किंतु वह केवल भगवान का व्यवहार था और उसमें तो एक विलक्षण बात और भी थी भगवान श्री राम ने सीता जी और लक्ष्मण के लिए व्याकुलता से विलाप कर जगत को महान प्रेम की और अपने मृदु स्वभाव की बड़ी भारी शिक्षा दी थी भगवान ने श्री गीता जी में अपना यह स्वभाव बतलाया है कि ये यथा माम प्रपद्यंते तांस थ जो मेरे को जैसे भसते हैं मैं भी उनको वैसे ही भसता हूँ इसी के अनुसार भगवान श्री राम ने श्री सीता जी के लिए विलाप करते हुए वृक्षों शाखाओं और पत्तों से समाचार पूछ पूछकर कर यह सिद्ध कर दिया कि जिस तरह से इस समय रावण के हाथों में पड़ी हुई सीता राम के प्रेम में निमग्न होकर राम राम पुकार रही है उसी प्रकार राम भी सीता के प्रेम बंधन में बंधकर प्रेम से विह्वल हो सीता सीता पुकार रहे हैं यूँ ही लक्ष्मण के लिए विलाप कर भगवान श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया कि राम के लिए लक्ष्मण जिस प्रकार व्याकुल हो सकता है उसी प्रकार राम भी आज लक्ष्मण के लिए व्याकुल हैं इससे हम लोगों को यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भगवान को हम जिस प्रकार भजेंगे भगवान भी हमें उसी प्रकार भजने के लिए तैयार हैं यह तो भगवान की बात हुई पर ऋषि महात्माओं में भी लोक व्यवहार में हर्ष शोक का स्वभाव हो सकता है जीवन मुक्त और मुक्ति के समीप पहुँचे हुए लोगों की बात तो हुई अब संसार में ऐसे पुण्यात्मा सकाम योगी भी हैं कि जो धोमो धूमो तथा कृष्ण षणमासा दक्षिणायनम तत्र च्रमसम ज्योति योगी प्राप्त निवर्तते इस श्लोक के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा अग्रसर होते हुए चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस लौट आते हैं पूर्व काल में ऐसे योगी भी हुआ करते थे कि जिनको आठों प्रकार की अथवा उनमें से कोई कोई सी सिद्धियाँ प्राप्त रहती थी वर्तमान काल में यह विद्या लुप्त प्राय हो चुकी है वास्तव में केवल सिद्धियों की प्राप्ति से परम कल्याण भी नहीं होता सिद्धियों से सांसारिक सुख मिल सकते हैं परंतु मोक्ष नहीं मिलता इसीलिए शास्त्रकारों ने इन सिद्धियों को मोक्ष का बाधक और जागतिक सुखों का साधक माना है सिद्धियों को प्राप्त करने वाले योगी प्रायः सिद्धियों में ही रह जाते हैं परंतु ऊपर कहे हुए मुक्ति के मार्ग में स्थित योगी तो मोक्षरूप परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं इसीलिए उनका दर्जा इनसे ऊंचा है